तो बोले वेदों में लिखा देव ऋषि नारायद जी ने कहा अहिंसा पुरोधर्मो हिंसा पाप मतलब दया परम धर्म है और जीव हत्या क्या है पाप है तुम तो इन मासूम जीवों का वध मत करो उस समय तो देव ऋषि नारायद जी ने अपनी दिव्य माया से आकाश में ऐसा यंत्र रख दिया और कहा राजा प्रचीन ऋषि को जरा आकाश की ओर तो देखो तो जैसे ही राजा प्रचीन महर्षि ने आकाश की ओर देखा तो सारे जानवर इसको घूर घूर कर देख रहे थे देव ऋषि नारद जी ने पूछा क्या हुआ और ये सारे पशु मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं देव ऋषि जी ने कहा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं आए और हम इससे अपना बदला ले लेव ले। ऋषि नारद जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया राजा प्रचिंद मह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 जनी ने कहा मेरा भी कोई नहीं तो दोनों ने क्या किया गंधर्व विवाह कर लिया देवऋषि नारायण जी कहते हैं हे राजा प्रचिंद मह उस समय ए, एक जरा नाम की स्त्री थी वो इतनी कुर थी इतनी बसूरत थी कि कोई उसे कोई उसे अपनाना नहीं चाहता था वो चंद नाम के राजा के पास गई जो गंधर्व राज था बोले भैया मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ तो चंद ने कहा हम तो ब्रह्मचारी हम तो विवाह नहीं करेंगे मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूं तुम्हें चिंता किस बात की है पुरुजनी ने कहा देखो मुझे कोई विवाहित नहीं करता मैं इतनी बदसूरत हूँ मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता चंद नाम के राजा ने कहा तुम कैसी बात करती हो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 अब पूर्वजन पर महाराज जना नाम के कन्या की सेना ने हमला कर दिया तो कहा सात सैनिक और काम वो १० सैनिक मारे गए सेनापति आया भी मारा गया और पांच फन का नाक वो भी क्या हुआ भाग गया अब तो पूर्वजन रोवे हाय मेरी पत्नी का क्या होगा हाय मेरी पत्नी का क्या होगा पर हुआ क्या पत्नी के मुंह में मरा और अगला जन्म उसका स्त्री का हो गया इसलिए कहा गया है कि अगर कोई स्त्री पति व्रता स्त्री हो माता उसे अपने पति का ध्यान करना चाहिए बोले पत्नी के पति का ध्यान करती हुई चली जाऊँगे तो पुरुष की योनि मिल जाएगी काम से बच जाना पड़ जाएगा और स्त्री की योनि में तो बहुत काम करना पड़ जाता है ऐसा बताएगा शास्त्रों का प्रमाण तो किसके मुंह में पड़ा स्त्री के स्त्री को स्वामी जी कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई नाच ही नर मरकट की नाई मरकट के साथ नाचता बंदर ऐसे पुरुष भी स्त्री के चक्कर में धे धराधन नाचताएगा तो गीता में लिखा है अंतयामति सहगति गति आठवें अध्याय के अंदर मरते समय जो सोच करोगे अगली योनी पक्की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 बोले समय समय ने बुढ़ापे को अपना क्या बना लिया बहन बना लिया और सैनिक दे दिया समय ने कितने सैनिक दिए तीन सो साठ गोरे गोरे गंधर्व तीन सो साठ काली काली गंधर्विया तीन सो साठ दिन और तीन सो साठ नाथ और इसके भाई कौन थे प्रज्वाल बोले बुखार कैंसर टीबी शीवी जो भी बीमारियां खतरनाक वो सब कौन है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 सुंदर ज्ञान का उपदेश दे दिया राजा प्रचीन ऋषि को अब महाराज हम, हम जानकारी लेते हैं हमारे ग्रंथों से